पूछा गया कि किस विषय में कहना चाहिए तो आपकी आज्ञा की भक्ति को विषय ठीक है तो भक्ति को जो विषय है वो सुगम भी है और इसे घोर कली के बीच के सबसे बढ़कर करके दामी है केवल ईश्वर की भक्ति से दुखों का दुर्गुणों का दुराचारों का सबका विनाश ही हो जाता है तुलसीदास जी अपने रामायण के वहां कहते हैं राम भक्ति मने ऊ र जाके गलव ले सन स्वप ले उतार के राम की भक्ति जो है वो मणि है माने जो मणि है वो देवीप मान रहती है वो एक प्रकार से बुतती नहीं जैसे दीपक बुझ जावे तो जिसके हृदय के वीर के मां राम की भक्ति रूप मणिपात करती है स्वप्न में भी उनको लेख मात्र भी दुखी नहीं होता जागृत में तो हो ही क्या किंतु उसको ऐसा स्वप्न भी नहीं आता कि अपने को दुखी देखें बसे भक्ति मानी ही उरे ही उमका मादी निकट नहीं जा इसके हृदय के वहां भगवान की भक्ति रूप मणि बात करती है वहाँ काम को आदि देकर के जो खलमान जो दुष्ट है ये नहीं जाते जैसे काम क्रोध लोभ मोह हंकार राग द्वेश आदि जितने भी एक प्रकार के दुर्गुण हैं, ये उसके निकट नहीं जा सकते गरल है सूझास मैं मैनी बी नो शो कई इसके हृदय के वहां भक्ति रूप मही है बात करती है वो विष् पान के लिए तो अमृत हो जाता है जैसे मीराबाई ने विष पान कर लिया तो वो अमृत हो गया जैसे प्रहलाद ने विष पान कर लिया तो वो अमृत हो गया तो गलत जो है वो सुधा माने अमृत बन जाता है और जो बैरी उससे जो बैर करते हैं वे आगे जाकर के समझो कि मित्र बन जाते हैं ये भक्ति का प्रभाव है क्योंकि भक्ति के मां कोमलता है भक्ति के मां निराभिमानता है भक्ति के मां समझो की दुर्गों का अतंत अभाव है तो उसके द्वारा जो व्यवहार होता है एक प्रकार से उसका इतना प्रभाव पड़ता है कि उसके बैरी भी मित्र हो जाते हैं इसलिए हम लोगों को भगवान की भक्ति रूप जो मणि है उसको हृदय में धारण करनी चाहिए अब भक्ति का क्या स्वरूप है इस विषय के बीच में लोगों का अलग अलग मत है जो कि नार जी कहते हैं ईश्वरे परानुरक्ति भक्ति ही ईश्वर में जो परम अनुराग है उसका नाम भक्ति है या न भगवान के माँ जो परम प्रेम है उसका नाम है भक्ति व्याकरण के बीच के वहाँ ये दिख रहा है कि भद्र सेवाया भद जो धातु है वो के सेवा के विषय में है तो भगवान की भक्ति क्या है कि भगवान की जो सेवा है मन से तन से वाणी से शरीर से उसका नाम उसको भक्ति है गीता के बीच के वहाँ भगवान कहते हैं भक्ति का लक्षण बतलाते हुए कि मत कर्म किरण मत परमो मत भक्त संग वर्जित हो निर्वैर स्वभूतेषु यश हे पांडव जो मेरे लिए कर्म करता है मेरी प्राप्ति के लिए मेरे में प्रेम होने के लिए मेरी पसंदता के लिए तो वो मत कर्म किर्ण परम है और जो मेरे प्राण है मेरी शरण है मेरे पर ही निर्भर है उसको कहते मत परम है और मत भक्त है जो मेरे में प्रेम रखता है वो मेरा भक्त है और संसार के बीच के मां आशक्ति करके रहित है और सब प्राणियों के मां जो बैर भाव से रहित है वह मुझको प्राप्त होता है जल्दी कहो कि दो चार प्राणियों के मां जी बैर वैर हुए तो उसके लिए आपने छूट नहीं है बोले बिल्कुल ही नहीं आप सोचो ये संभव कैसे हो सके यदि कोई मनुष्य मेरे शरीर की सेवा करता है चंदन लगाता है पुष्प माला पढ़ाता है मस्तक पर पुष्प छोड़ता है और शरीर की सेवा करता है सब कशु करता है किन्तु कह रहा है कि आपकी उंगुली जो है या किसी कुछ बांटती है तो इसके थोड़ा किरासन तेल लगा करके और इसको थोड़ा सीढ़ी कर दे या जला दे खराब लगते तो कोई आदमी मेरी तिथली अंगुली को यदि एक प्रकार से उसके आग लगा करके जला रहे तो मैं क्या खुश हूंगा मैं कहूंगा तुम क्या करते हो मेरे साथ ये आंगली खराब लगती है जला देते बोले वाह बोले हम तो आपका भक्त आपके सारे शरीर की तो सेवा करते हैं खाली एक अंगली जलाते सेवा भी तो सारे शरीर की करते हैं तो क्या वो मुझको अच्छा मालूम देगा कि मेरा शरीर की तो सेवा करता है और खाली अंगली जलाता है मैं कहूंगा मैं तुम्हारी सेवा नहीं चाहता तो समझो कि सारो जो विश्व भगवान को स्वरूप है एक आदमी सबकी सेवा करता है किंतु कुछ मनुष्यों को कष्ट देता है तो वो वास्तव के भगवान का तत्पर है नहीं समझता और वो वास्तव में भगवान का भक्त नहीं है तो मतकर्म किरण मत परमो मत, मत भक्त संग वर्जित है निर्वहिर स्त्र भूतेष् यश मा मेति पांडव मतकर्म किरण ये भक्ति का एक प्रकार से एक पार एक पाठ है एक चरण है तीन चरणों में तो मत कर्म किरण माने मेरे लिए जो कर्म करता है उसको भगवान कहते हैं वो है मत कर्म किरण मेरे लिए कैसे जैसे एक लोभ ही आदमी रात और दिन रुपयों के लिए भागता है एक कोई समझो कि वही दुकानदार प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक दुकान खोलता है और बंद करता है उसके मान जो कोई पर्यट विक्रय करता है मार खरीदता है बेचता है या कोई भी काम करता है उसका लक्ष्य एक ही रहता है कि रूपया मिलना सही तो वो रूपयों का भक्त है सच्चा भक्त है रूपयों के लिए मौका पड़ने के ऊपर समझो कि भाई को छोड़ देता है बाप को छोड़ देता है मां को छोड़ देता है और तो क्या तुम लोग कि धर्म को भी छोड़ देता है ईश्वर को भी छोड़ देता है अस्वाई को और व्यक्ति को और अपने जो प्यारे से सब को छोड़ देता है केवल रूपिया सुबिल तो वो रूपयों का सच्चा भक्त है जिस प्रकार से ती लोभी आदमी रूपयों का भक्त है इस प्रकार से जो भगवान का भक्त है वो सच्चा भक्त है काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रियला गहू मोही राम कामी पुरुष को जैसे नारी प्यारी है और लोभी को जैसे रूपया प्यारा है इसी प्रकार से हे रघुनाथ जी आप मुझको प्रिय रहे तो एक प्रकार से समझो कि जैसे रूपयों का लोभी और रूपयों का जैसे दास एक ही बात वो जानते कि रूपया मिलना थे एक ही साथ इसी प्रकार से जो वास्तव में जिसका एक ही निश्चय है कि भगवान मिलने चाहिए और हमारे को कोई बात की इच्छा नहीं है तो वो भगवान का सच्चा भक्त है मत कर्म भगवान कहते हैं कि मेरे लिए जो कर्म करता है रात दिन मेरे लिए जो भाजता है वो मेरा भक्त है और मत कर्म के मत परम है और जो मेरे पर निर्भर हो जाता है अपने आप को मेरे तरणों में समर्पण कर देता है जैसे राजा बली ने अपने आप को और अपने ईश्वर्ज को भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया था इस प्रकार से जो मेरे में अपने आप को और सब कुछ को समर्पण कर देता है वो मत परम है वो मेरे प्राण उसके लिए मैं जो भी कच्चू करता हूं वो हर वक्त आनंद के व मस्ती रहता है उसका लड़का मरता है तो आनंद में मस्त और घर में लड़का पैदा होता है तो आनंद लाख रूपये गए तो आनंद अर राखे आए तो आनंद शरीर के मां कोई रोग बीमारी हो गया तो आनंद अर वो चला गया तो आनंद उसके तो आठों पर आनंद ही आनंद सदा दिवाली संत के और आठों आनंद तो इस प्रकार से इतनी भगवान के ऊपर जो निर्भर हो जाता है वो हर वक्त भगवान के विधान के मां खुश रहता है परीक्षा से अनिच्छा से जो कुछ आकर के प्राप्त होते हैं उस सब के वहां एक आनंद ही आनंद वो मानता है अनिच्छा से जैसे हम लोग यहां बैठे हैं छात्र गिर जाए दबकर के मर जाए तो इसका नाम अनिच्छा अनिच्छा से पाप के प्राप्त पाप एक हुए प्राप्त का भोग है पाप रूप प्राप्त का भोग है। और जैसे कोई दूसरा आदमी समझो कि हमारे डाकू आ जाए चोर आ जावे और धन चिन्ह कर ले जावे दो चार चोट भी लगा देवे तो परीक्षा से थी हमारे को दुख का भोग हुआ पाप रूपी फल का जो दुख है उसका भोग हुआ तो ये एक प्रकार से थी परीक्षा से अनिच्छा से जो भी कोई आकर प्राप्त तो होए जो घटना प्राप्त तो होए परिस्थिति प्राप्त तो होए कोई पदार्थ प्राप्त होए तो, तो भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मान करके खुश होए भगवान पर ही निर्भर रहे। जैसे प्रहलाद जी भगवान के ऊपर निर्भर थे उनके लिए जो कुछ इना कषिपुर किया करता था प्रहलाद खुश होया करते थे यह है एक प्रकार से थी भगवान के स्वरण होना इसी प्रकार से तीसरी बात है मत करो मत करो मत भक्त है जो मेरा भक्त है माने मेरे में जिनका प्रेम है और किसी में नहीं संसार में तो वही राज और मेरे में अनन्न प्रेम प्रेम एक तो प्रेम होता है सामान प्रेम और एक होता है शुद्धों की मुख्य प्रेम एक होता है गौण प्रेम और एक होता अनन प्रेम इस प्रकार प्रेम के चार दर्जे हैं गौण प्रेम की वो कहते हैं गौण प्रेम उसको कहते हैं कि बहुत मामूली प्रेम है जैसे हम लोगों का भगवान के मां प्रेम है ये गौण प्रेम है और जैसे हम लोगों का समझो कि संसार में शरीर में कंचन में कामनी में मान बढ़ाई प्रतिष्ठा में और भोग में आराम में विषयों में जो प्रेम है वो मुख्य प्रेम तो गौण जो प्रेम है वो सबसे संजुक्ति नीचा है उससे वो प्रेम है कि सामान्य प्रेम सामान्य प्रेम उसको कहते हैं कि दोनों तरफ प्रेम है भगवान की तरफ भी प्रेम है संसार की तरफ भी प्रेम है कभी तो संसार अच्छी लगती है कभी भगवान अच्छे लगते हैं जिस समय के बाद जैसा संग और जैसा संयोग संजो, हो जाता है उसी के अनुसार प्रेम उसका हो जाता है और दोनों तरफ समान सामान तरह कभी जो कि संसार में अधिक हो जाता है तो कभी भगवान में अधिक हो जाता है तो वो जो है सो तो सामान प्रेम है और मुख्य प्रेम किसको कहते हैं कि मुख्य प्रेम उसको कहते हैं कि जो प्रधान प्रेम जैसे मनुष्यों का इस समय के बीच के माँ संसार में जो प्रेम है ये मुख्य प्रेम और भगवान में जो प्रेम है वो गौण प्रेम गौण उसको कहते हैं कि बहुत ही कम और मुफ्त मुफ्त उसको कहते हैं कि अधिकांश के माँ प्रेम और एक होता अनन प्रेम एक परमात्मा को छोड़कर और किसी में प्रेम है ही नहीं रत्ती भर भी प्रेम नहीं है केवल एक परमात्मा के माँ प्रेम हुए जैसे गोपियों का प्रेम भगवान के माथा वो अन्य प्रेम था विशुद्ध प्रेम था इस प्रकार से थी ये जो प्रेम की बात कही तो एक ये खास भक्ति का अंग है और निर्भय स्तर भूतिस सारे भूतों के मां बैर भाव से रहित और न किसी के माँ आसक्ति किसी में न आसक्ति है और न किसी में द्वेष है न किसी में राग है न किसी के मां द्वेष है, है, है ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको प्राप्त शो होता है तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि परमात्मा में ही मुख्य प्रेम करना चाहिए फिर अनन्य प्रेम करना चाहिए और संसार के मां जो हमारा प्रेम है इसको हटाना चाहिए इससे वैराग करना चाहिए तो संसार के बीच के वहां जो राग है प्रेम इसको कैसे हटावे इस संसार को दुख रूप समझ करके और संसार को अनिच्छ समझ करके और संसार का परिणाम समझ करके और इस मन को सुबावे जैसे भगवान कहते गीता केमा गीता की पांचवें ध्या के बाईस के श्लोक में ये संस्पर्श जा दुखी होने योन एवते आदंतवंत कौनते अनहते सूरमते बुधे ये जो शब्द स्पर्श स्प्रसगंध ये पांच जो विषय इंद्रिया इनके संयोग से जो सुख पैदा होता है उसका नाम है भोग वो कैसा है ये संस्पर्श जा भोगा भोग कैसे है दुख के हेतु हैं उनके परिणाम के माँ दुखी दुख भरा हुआ है और आदंतवंत और आदि और अंत वाले संस्कार के जितने जो भोग हैं ऐसा तो समझ करके तेसु विषय सोन विषय के मां न तेसु रमते बुध बुध जो विवेकी है ज्ञानी वे नहीं रमते जो अभिव्यक्ति है वे इसके मां सो रमते हैं तो इस प्रकार से बताया गया कि नी? इंद्रिया से सु वैराग्य मन एव चौ जन्म मृत्यु जरा व्यादि दुख दोषाणुदर्शनम इंद्रिया से सु वैराग्य इंद्रियों के अर्थों में इंद्रियों के भोगों में शब्द सपरस रूप रि आसक्ति का अभाव और अहंकार का अपने देह के महंकार का अभाव इंद्रिया से वैराग्य अनहंकार एव चौ और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोस्तानुदर्शनम जन्मने के वहां दुखे मरने में दुखे बुढ़ापावस्था में दुखे और बीमारी अवस्था में दुखे संसार के वहां दुख के दुख भरा हुआ है इस प्रकार की दृष्टि करने से स्वाभाविक के संसार के बीच के वहां बहिराग हो जाता है तो इस प्रकार से चित्त वहराग होता है और भी कहते हैं अशक्ति अनभिश्व है पुत्रदार गृहिशु अशक्ति माने एक प्रकार से पुत्र जो है स्त्री जो है रूपया जो है घर है मकान है ये जो जितने पदार्थ हैं उनके आसक्ति का अतंत भाव और और समझो कि इनके बीच के वहां अनबिश्वे अनविश्वे क्या कि उसके जो ममता है इसका भी अभाव ये मेरी स्त्री यो मेरा धन ये मेरा रुपया यो मेरा शरीर इन सब के बीच के वहाँ ममता को भी अभाव और आसक्ति को भी अभाव इसको ना हो बैराग तो ऐसे चीज के बीच के वहां बैराग होना चाहिए किंतु विचार करके देखने से भगवान के मां तो हो रहा है बैराग और संसार के मां हो रहा है प्रेम और हम लोगों को उल्टा करना है कि संसार से तो प्रेम और भगवान के मां प्रेम करना और प्रेम करना तो हम लोग थोड़ा जानते ही हैं समझे अपने स्वार्थ के बचीभूत होकर के सबसे प्रेम करते हैं ना स्वार्थ के लिए तो जिस तरह से स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं तो स्वार्थ एक कुछ चीज है आज और कल नहीं तो हमको स्वार्थ के लिए तो प्रेम नहीं करना चाहिए वो तो हमारे लिए बंधन है किंतु परमात्मा के लिए प्रेम करना चाहिए तो परमात्मा के लिए जो प्रेम किया जाता है परमात्मा के उद्देश्य से जो प्रेम किया जाता है वो प्रेम भगवान में ही तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए और थोड़ा विचार करना चाहिए ईश्वर ने हम लोगों को विवेक और बुद्धि दी है उस विवेक बुद्धि के द्वारा ये विचार करना चाहिए कि संसार में और पदार्थों में और रूपयों में हम जो प्रेम करते हैं और यदि आज हमारी मृत्यु हो जाए तो ये रुपये या पदार्थ या कोई भी चीज हमारे साथ में जा सकती है बोलो नहीं ये हमारा शरीर साथ में जा सकता है बोलो नहीं तो फिर थोड़ा दिन के लिए इनके मां प्रेम करके फंसना प्रेम करके फंसना तो मुरता ही है हमको ये विचार करना चाहिए कि, कि प्रेम के योग चीज प्रेम कर रहे चाहिए प्रेम के योग तो भगवान ही है जो प्रेम का मूल चुकाने वाले हैं आखो कि भगवान क्या कहते हैं तो ये सामांग प्रबद्धम पे तांग तपे भजाए हम जो जिस प्रकार से बुद्ध को भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूं क्या दुनिया में कोई ऐसा पुरुष ऐसा कोई प्राणी है जो एक प्रकार से भजने वाले को भजे और कहा तो भगवान और कहा हम लोग भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपना सर्वस्व मेरे अर्पण कर देता है मैं अपना सर्वस्व उसकी अर्पण कर देता हूं जो मनुष्य अपना प्राण धन और सर्वस्व मेरे अर्पण कर देता है मैं अपना प्राण धन सब उसकी अर्पण कर देता हूं तो हमारे पास पूंजी क्या है किंतु तो इतने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और फिर भी हम भगवान की शरण नहीं होते अपना सर्वस्व अर्पण नहीं करते इसका कारण क्या है कि एक तो अज्ञान है मूर्खता और एक हमारे ईजी मानो भगवान है या नहीं है और है तो हम सर्वस्व उसके समर्पण कर देंगे वो करेगा या नहीं करेगा तो इस संशय के कारण से स्थिति हम लोग रुक जाते हैं और एक जो है श्रद्धा की कमी विश्वास की कमी तो इसलिए हमको ये विश्वास करना चाहिए महापुरुषों के वचनों पर शास्त्र के ऊपर कि भगवान है और वे मिलते हैं एक प्रकार से और मिले हैं भक्तों को राष्ट्रो के मां बहुत से दृष्टान्त आते हैं सतयुग में त्रेता युग में द्वापर युग में कलयुग में कितनों को मिले हैं जिनका कोई ठिकाना ही नहीं सत्युग माँ देखिए ध्रुव जी को प्रहलाद जी को भगवान प्रत्यक्ष मिले त्रेता के मां देखिए कि जैसे हनुमान जी जो है जामवंत है और भी सुगरीवादी बंग है उनको और बहुत से मनुष्यों को भगवान त्रेता युग के माँ मिले और द्वापरिक युग के बीच के वहाँ समझो की गोपियों को गोपो को और आपने समझो की अतरूर जी को और उद्धव को अर्जुन को अनेकों को इस प्रकार से मिले और कल युग के बीच का वहां भी भक्तों को मिले जैसे नरसी मेहता है मीराबाई है और समझो कि तुकाराम है समर्थ रामदास है तुलसीदास जी सूरदास जी एक क्या बहुतों को भगवान ऐसा तो, तो भगवान है और मिलते हैं जो उससे प्रेम करता उसे भगवान प्रेम करते हैं भगवान को जो अपने सबसे बढ़ के समझता है भगवान उसको सबसे बढ़कर समझते हैं भगवान के चार प्रकार के भक्त होते हैं उनमें ज्ञानी निष्कानी सबसे श्रेष्ठ माना गया है चतुर्विदा भगंति मांग जुना चतुर्विदा भगंति मांग जना सुर्ष आज तो जिज्ञासर्थार्थी ज्ञानी तय बर भगवान ने गीता की सातवें अध्याय के चौड़ा के श्लोक में ये बात कही कि चार प्रकार के समय की सुपृत माने पुण्य कर्म करने वाले चार प्रकार के मेरे भक्त होते हैं एक तो अर्थार्थी अर्थ के लिए मुझको भजय रुपयों के वास्ते अर्थ के लिए भी जो घटता है तो भगवान कहते हैं कि एक प्रकार से प्रेम की मात्रा अधिक हो गए तो उस से के लिए भी मैं प्रगट होकर के दर्शन देता हूँ जैसे ध्रु दु, ध्रुजी राज के लिए भगवान को भजा तो ध्रुजी के लिए भगवान प्रगट रहे राज भी दिया और उसका उद्धार भी कर दिया उसको भक्ति भी दी सब कुछ दिया और उससे भी श्रेष्ठ आर्थ आर्थ उसको कहते हैं कि रुपयों के लिए एस के लिए तो नहीं भरता है भरता तो एक प्रकार से थी बिना कामना के निष्काम भाव से ही भरता है किन्तु कोई वक्त में आपत्ति आ जावे संकट आ जावे तो संकट की निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर देता है वो आर्थ भक्त है जैसे द्रोपदी वो आर्थ है। भगवान तो भक्त भगवान को पुकार के उसी वक्त भगवान प्रकट हो जाते हैं और जिज्ञासु जिज्ञासु उसको कहते हैं भारी से भारी आपत्ति आरोप तो भी एक प्रकार से भगवान को नहीं बुलाता भगवान की भक्ति निःम भार से ही करता है कोई उसके हृदय में कामना नहीं है न पुत्र की न धन की न ऐश्वर्य की और न कोई संकट निवारण की तो केवल एक कामना रहती है कि मुक्ति की कामना उसको कहते हैं जिज्ञास जैसे उधव राजा युधिष्ठिर ये, ये एक प्रकार से जिज्ञासु भक्त और एक ज्ञानी वर्त ज्ञानी ये तो सब अज्ञानी कोई भी प्रकार की कामना है तब तक एक प्रकार से वो अज्ञानी है और जिसमें कोई कामना नहीं रहती बल्कि भगवान के देने पर भी स्वीकार नहीं करे ऐसा जो है वो भक्त ज्ञानी भक्त है वो ही निष्कामी भक्त है जिससे प्रहलाद तो सबसे श्रेष्ठ प्रहलाद फिर कहते हैं कि आ श्रेषांग ज्ञानी नित्य है, है एक भक्तिर विशिष्टते थी हर प्रिय ज्ञानी नियो करता है हंग सत्य मम प्रिय कहते हैं उनके बीच के माँ नित्य एक भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है ज्ञानी जो है उसको मैं अतिशय प्यारा हूँ अतंत प्यारा हूँ इसलिए ज्ञानी भी मुझको अतंत प्यारा है जबकि समोहन सर्वभूतेसु न प्रिय ये भजन की तो मांग भक्त्या मई ते तेसु चाप हम मैं सारे भूतों के मां सम हूं न तो कोई मेरे प्रिय है और न कोई मेरे अप्रिय है किंतु जो भक्ति करके मुझको जो भगते ते है तो ये भजन की तो मांग भक्त्या मई ते तेसु चाप हम वह मेरे हृदय के बीच के मां है और उनके हृदय के बीच के माँ मैं हूँ क्योंकि भगवान की यह प्रतिज्ञा है ये सामान प्रबंधन तीर्था तथे भजाउं हम जिसकी चौथी जाति एकादशी लोग में कि जिस प्रकार से जो मुझको घसते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ तो ख्याल करिए कि जब भगवान के समान कोई वस्तु है ही नहीं तो हम भगवान को छोड़कर के एक समय भी दूसरे पदार्थ को घसते हैं तो हमारी मूर्खता है वास्तव में इस बात के रहस्य को जो समझ जाता है उससे भगवान का भजन छूटता ही नहीं जैसे कहा है कि एक प्रकार से योमाम जाना जानाती पुरुषोत्तम सर्वविद भक्तिमाग सर्वभावी ने भार। भारत हे भारत जो मुझ परमात्मा को पुरुषोत्तम जानता है वो फिर सब प्रकार से थी वो सर्वज्ञपुरुष मुझको ही भगता है ये उसकी कसौटी है जब सबसे बढ़कर के भगवान है इस प्रकार जब समझ में बात आ गई तो फिर बढ़िया बात को छोड़ करके और घटिया बात को आपने को स्वीकार करेगा मूर्ख से मूर्ख भी आदमी इस माप के नहीं स्वीकार करेगा तो भगवान का यह कहना है कि जो मुझको सबसे बढ़कर समझता है वो फिर मुझको एक क्षण भी ऐसा नहीं छोड़ता नहीं भुलाता इसी प्रकार से भागवत के बीच के वहां भी भक्ति की बात बहुत बढ़िया कही गई वहां भक्ति के नौ धेद बताए हैं शरण कीर्तनंग विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्तनंग बंदनम दास्यम सक आत्मनिवेदनम ये लोग जो है प्रहलाद जी ने एक प्रकार से अपने पिता हृणा कश्युपुर के प्रति कहा था प्रहलाद जब विद्या पढ़ता था तो एक समय हृणा कश्युपुर ने प्राद को बुलाया और बुलाकर गोद में बिछिला करके पूछा बेटा तू क्या पढ़ा और तेरा जो पाठ है उसमें तेरे को जो सबसे बढ़कर अभिष्ट है वो मुझको तू सुना तेरे पढ़ाई के बीच में सबसे बढ़कर जो तुम्हारा पाठ है ना और जिसको तू सबसे बढ़कर के समझता है तेरे को जो अभीष्ट है वो मुझको ऐसा पाठ सुना तो प्रहलाद जी ने ये पाठ सुनाया सुनकर के आज वो बोला हो गया बोले ये ते, तेरे को किसने सिखलाया ये तो विष्णु तो मेरा शत्रु है तो उसकी भक्ति करता है ये ठीक नहीं तो मेरी भक्ति कर मेरे से बड़करण है और मेरी भक्ति करने से मैं तुम्हारे को युवराज पद दूंगा तो बोले पिताजी हमारे बस की बात बोले हमारी बात को नहीं मानेगा तो मैं तुम्हारे को जान तो से मरवा दूंगा बोले प्रभु आपकी जो मर्जी तो प्रभाजी कभी डरे नहीं पिता और अपना जो, जो निश्चय है उसको छोड़ा नहीं नहीं छोड़ सके तो नहीं उनकी प्रीति भगवान से शिव को उसके बच की बात में तो वहां प्रभाजी कहते हैं आ श्रवण कीर्तनंग विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्तनंग वंदनम दास्यम सक्य महात्मनिवेदनम ये नवदा भक्ति नवदा भक्ति का पहला भक्ति है श्रवण श्रवण का मतलब